गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्मीमांसा दो आज का जीवशास्त्र हिंदू धारणा के निकट भले ही डार्विन के विकासवाद ने यह स्वीकार नहीं किया कि विकास क्रम का कोई लक्ष्य है पर आज का जीवशास्त्री न केवल इस जीवन प्रवाह का एक लक्ष्य मानने को बाध्य हो रहा है अपितु तो उसका लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण पूर्णता की हिंदू धारणा के अत्यंत सम समीप आ गया है वह डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्रतिद्वंदिता और होड़ को विकास के कारण में गौड़ मानता है और फुलफिलमेंट पूर्णता की प्रेरणा को प्रमुख स्थान दे रहा है आज के सर्वश्रेष्ठ जीवशास्त्री जूलियन हक्सले इवोल्यूशन आफ्टर डार्विन नामक ग्रंथ के पहले खंड पृष्ठ इक्कीस में प्रकाशित अपने द इमरजेंस ऑफ डार्मिनिज्म नामक लेख में कहते हैं इन द लाइट ऑफ आवर प्रेजेंट नॉलेज मैंस मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एम इज सीन नॉट एज मियर सर्वाइवल नॉट एज अनमेरिकल इंक्रीज नॉट एज इंक्रीज कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीज कंट्रोल ओवर हिज एनवायरनमेंट, बट एज ए ग्रेटर फुलफिलमेंट द फुलर रियलाइजेशन ऑफ मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन स्पेसिज कलेक्टिवली एंड मोर ऑफ इड्स कम्पोनेंट मेंबर्स इंडिविजुअली आज के ज्ञान के आलोक में मनुष्य का सबसे व्यापक लक्ष्य न तो केवल जीवित बचने रहने में है न संख्या की वृद्धि में न समुदाय की बढ़ी हुई जटिलता में और न अपने वातावरण पर अधिक नियमन प्राप्त करने की क्षमता दृष्टिगोचर द्रिश्टीगोच, दृष्टिगोचर होता है बल्कि वह तो अधिकाधिक पूर्णता के रूप में परिलक्षित होता है जिससे कि मानव जाति समष्टिगत रूप से और उससे भी अधिक उसके विभिन्न घटक व्यक्तिगत रूप से अपनी अधिकतर संभावनाओं का अच्छी तरह अनुभव कर ले डार्विन का विकासवाद विकास की प्रक्रिया को पूरी तरह यांत्रिक मैकेनिकल और जैविक बायोलॉजिकल मानता है जबकि हिंदू दर्शन इसे मन के विकास और आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करता है अतएव स्वाभाविक ही हमें यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि आज का जीवशास्त्री अपनी गवेशना के फलस्वरूप वही बात कह रहा है जो भारत के ऋषियों को सहस्त्रों वर्ष पूर्व ज्ञात हो चुकी थी जुलियन हक्सले उपर युग्रंथ के तीसरे खंड पृष्ठ दो में प्रकाशित अपने द इवोल्यूशनरी विजन नामक लेख में कहते हैं मैंस इवोल्यूशन इज नॉट बायोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल मनुष्य का क्रम विकास जैविक नहीं बल्कि मनोसामाजिक है